भारतीय व्याख्यान मद्रास अभिनंदन का तर्क स्वामी जी जब मद्रास पहुँचे तो वहाँ मद्रास स्वागत समिति द्वारा उन्हें एक मानपत्र भेंट किया गया वह इस प्रकार था परम पूज्य स्वामी जी आज हम सब आपके पाश्चात्य देशों में धार्मिक प्रचार से लौटने के अवसर पर आपके मद्रास निवासी सहधर्मियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज आपकी सेवा में जो हम यह मान पत्र अर्पित कर रहे हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक प्रकार का लोकाचार अथवा औपचारिक व्यवहार है वरन इसके द्वारा हम आपकी सेवा में अपने आंतरिक एवं हार्दिक प्रेम को भेंट देते हैं तथा आपने ईश्वर की कृपा से भारतवर्ष के उच्च धार्मिक आदर्शों का प्रचार कर सत्य के प्रतिपादन का जो महान कार्य किया है उसके निमित्त अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जब शिकागो शहर में धर्म महासभा का आयोजन किया गया उस समय स्वाभाविकतः हमारे देश के कुछ भाइयों के मन में इस बात की उत्सुकता उत्पन्न हुई कि हमारे श्रेष्ठ तथा तो प्राचीन धर्म का भी प्रतिनिधित्व वहां योग्यता पूर्वक किए जाएँ तथा उसका उचित रूप में अमेरिकन राष्ट्र में और फिर उसके द्वारा अन्य समस्त पाश्चात्य देशों में प्रचार हो उस अवसर पर हमारा यह सौभाग्य था कि हमारी आपसे भेंट हुई और पुनः उसे उस बात का अनुभव हुआ जो बहुधा विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास में सत्य सिद्ध हुआ है अर्थात समय आने पर ऐसा व्यक्ति स्वयं आविर्भूत हो जाता है जो सत्य के प्रचार में सहायक होता है और जब आपने उस धर्म महासभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जाने का बीणा उठाया तो हम में से अधिकांश लोगों के मन में यह निश्चित भावना उत्पन्न हुई कि उस चिरस्मरणीय धर्म महासभा में जान में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व तो बड़ी योग्यता पूर्वक होगा क्योंकि आपकी अनेकानेक शक्तियों को हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके थे हिंदू धर्म के सनातन सिद्धांतों का प्रतिपादन आपने जिस स्पष्टता शुद्धता तथा प्रामाणिकता से किया उससे केवल धर्म महासभा पर ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा वरन उसके द्वारा अन्य पाश्चात्य देशों के स्त्री पुरुषों को भी यह अनुभव हो गया कि भारतवर्ष के इस आध्यात्मिक स्रोत में कितना ही अमरत्व तथा प्रेम का सुखद पान किया जा सकता है और उसके फलस्वरूप मानव जाति का इतना सुंदर पूर्ण व्यापक तथा शुद्ध विकास हो सकता है जितना कि इस विश्व में पहले कभी नहीं हुआ हम इस बात के लिए आपके विशेष कृतज्ञ हैं कि आपने संसार के महान धर्मों के प्रतिनिधियों का ध्यान हिंदू धर्म के उस विशेष सिद्धांत की ओर आकर्षित किया जिसको विभिन्न धर्मों में बंधुत्व तथा सामंजस्य कहा जा सकता है आज यह संभव नहीं रहा है कि कोई वास्तविक शिक्षित तथा सच्चा व्यक्ति इस बात का ही दावा करे कि सत्यता तथा पवित्रता पर किसी एक विशेष स्थान संप्रदाय अथवा वाद का ही स्वामित्व है या वह यह कहे कि कोई विशेष धर्म मार्ग या दर्शन ही अंत तक रहेगा और अन्य सब नष्ट हो जाएंगे यहाँ पर हम आप ही के उन सुंदर शब्दों को दोहराते हैं जिनके द्वारा श्रीमद भगवद गीता का केंद्रीय सामंजस्य भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि संसार के विभिन्न धर्म एक प्रकार के यात्रा स्वरूप है जहां तक तरह जहां तरह तरह के स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए हैं तथा जो भिन्न भिन्न दशाओं तथा परिस्थितियों में से होकर एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं हम तो यह कहेंगे कि यदि आपने सिर्फ इस पुण्य एवं उच्च उद्देश्य को ही जो आपको सौंपा गया था अपने कर्तव्य रूप में निभाहा होता तो उतने से ही आपके हिंदू भाई बड़ी प्रसन्नता तथा कृतज्ञता पूर्वक आपके उस अमूल्य कार्य के लिए महान आभार मानते परंतु आप केवल इतना ही न करके पाश्चात्य देशों में भी गए तथा वहां जाकर आपने जनता को ज्ञान तथा शांति का संदेश सुनाया जो भारतवर्ष के सनातन धर्म की प्राचीन शिक्षा है वेदांत धर्म के परम युक्ति सम्मत होने को प्रमाणित करने में आपने जो यत्न किया है उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देते समय हमें आपके उस महान संकल्प का उल्लेख करते हुए बड़ा हर्ष होता है जिसके आधार पर प्राचीन हिंदू धर्म तथा हिंदू दर्शन के प्रचार के लिए अनेकानेक केंद्रों वाला एक सक्रिय मिशन स्थापित होगा आप जिन प्राचीन आचार्यों के पवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं एवं जिस महान गुरु ने आपके जीवन और उसके उद्देश्यों को उत्प्रेरित किया है उन्हीं के योग्य अपने को सिद्ध करने के लिए आपने इस महान कार्य में अपनी सारी शक्ति लगाने का संकल्प किया है हम इस बात के प्रार्थी हैं कि ईश्वर हमें वसुअवसर दे जिससे कि हम आपके साथ इस पुण्य कार्य में सहयोग दे सकें साथ ही हम उस सर्वशक्तिमान दयालु परम परमेश्वर के करबद्ध होकर यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरंजीवी करे शक्तिशाली बनाए तथा आपके प्रयत्नों को यह गौरव तथा सफलता प्रदान करे, जो सनातन सत्य के ललाट पर सदैव अंकित रहती है इसके बाद खेतड़ी के महाराजा का निम्नलिखित मानपत्र भी पढ़ा गया पूज्यपा स्वामी जी इस अवसर पर जबकि आप मद्रास पधारे हैं मैं यथाशक्ति शीघ्रता शीघ्र आपकी सेवा में उपस्थित होकर विदेश से आपके कुशल कुशलपूर्वक वापस लौट आने पर अपने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूं तथा पाश्चात्य देश में आपके निस्वार्थ प्रयत्नों को जो सफलता प्राप्त हुई है उस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं हम जानते हैं कि पाश्चात्य देश वे ही हैं जिनके विद्वानों का यह दावा है कि यदि किसी क्षेत्र में विज्ञान ने अपना अधिकार जमा लिया तो फिर धर्म की मजाल भी नहीं है कि वह वहाँ अपना पैर रख सके यद्यपि सच बात तो यह है कि विज्ञान ने स्वयं अपने को कभी भी सच्चे का विरोध ही नहीं ठहराया हमारा यह पवित्र आर्यावर्त देश इस बात में विशेष भाग्यशाली है कि शिकागो की धर्म महासभा में प्रतिनिधि के रूप में जाने के लिए उसे आप जैसे एक महापुरुष मिल सका और स्वामी जी यह केवल आपकी ही विद्वत्ता साहसिकता तथा अदम्य उत्साह का फल है पास पाश्चात्य देश वाले भी यह बात भली भांति जान गए कि आज भी भारत के पास आध्यात्मिकता की कैसी असीम निधि है आपके प्रयत्नों के फल स्वरूप आज यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई है कि संसार के अनेकानेक मत मतांतरों के विरोधाभास का सामंजस्य वेदांत के सार्वभौम प्रकाश में हो सकता है और संसार के लोगों को यह बात भली भांति समझ लेने तथा इस महान सत्य को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है कि विश्व के विकास में प्रकृति की सदैव योजना रही है विविधता में एकता साथ ही विभिन्न धर्मों में समन्वय बंधुत्व तथा पारस्परिक सहानुभूति एवं सहायता द्वारा ही मनुष्य जाति का जीवन व्रत उद्यापित एवं उसका चरमोद्देश्य सिद्ध होना संभव है आपके महान तथा पवित्र तत्वावधान में तथा आपकी श्रेष्ठ शिक्षाओं के स्फूर्तिदायक प्रभाव के आधार पर हम वर्तमान पीढ़ी के लोगों को इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपनी ही आँखों के सामने संसार के इतिहास में एक उस युग का प्रादुर्भाव देख सकते सकेंगे जिसमें धर्मांधता घृणा तथा संघर्ष का नाश होकर मुझे आशा है कि शांति सहानुभूति तथा प्रेम का साम्राज्य होगा और मैं अपनी प्रजा के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उसकी कृपा आप पर तथा आपके प्रयत्नों पर सदैव बनी रहे जब यह मानपत्र पढ़ा जा चुका तो स्वामी जी सभा मंडप से उठ गए और एक गाड़ी में चढ़ गए जो उन्हीं के लिए खड़ी थी स्वामी जी के स्वागत के लिए आई हुई जनता की भीड़ इतनी जबरदस्त थी तथा उसमें ऐसा जोश समाया था कि उस अवसर पर तो स्वामी जी केवल निम्नलिखित संक्षिप्त उत्तर ही दे सके अपना पूर्ण उत्तर उन्होंने किसी दूसरे अवसर के लिए स्थगित रखा स्वामी जी का उत्तर बंधुओं मनुष्य की इच्छा एक होती है परंतु ईश्वर की दूसरी विचार यह था कि तुम्हारे मानपत्र का पाठ तथा तो मेरा उत्तर ठीक अंग्रेजी शैली पर हो परंतु यही ईश्वरच्छा दूसरी प्रतीत होती है मुझे इतने बड़े जन समूह से रथ में चढ़कर गीता के ढंग से बोलना पड़ रहा है इसके लिए हम कृतज्ञ ही हैं अच्छा ही है कि ऐसा हुआ इससे भाषण में स्वभावतः ओझ आ जाएगा तथा जो कुछ मैं तुम लोगों से कहूँगा उसमें शक्ति का संचार होगा मैं कह नहीं सकता कि मेरी आवाज़ तुम सब तक पहुँच सकेगी या नहीं परंतु मैं यत्न करूँगा इसके पहले शायद खुले मैदान में व्यापक जन के सामने भाषण देने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला था जिस अपूर्व स्नेह तथा उत्साह पूर्वक उल्लास से मेरा कोलंबो से लेकर मद्रास पर्यंत स्वागत किया गया है तथा जैसा लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में किए जाने की संभावना है वह मेरी सर्वाधिक स्वप्नमय रंगीन आशाओं में भी अधिक है आशाओं से भी अधिक है परंतु इसमें मुझे हर्ष ही होता है और वह इसलिए कि इसके द्वारा मुझे अपना वह कथन प्रत्येक बार सिद्ध होता दिखाई देता है जो मैं कई बार पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्येय उसके लिए संजीवनी स्वरूप होता है प्रत्येक राष्ट्र का एक विशेष निर्धारित मार्ग होता है और भारतवर्ष का विशेषत्व तो है धर्म संसार के अन्य देशों में धर्म तो केवल कई बातों में से एक है असल में वहाँ तो वह एक छोटी सी चीज गिना जाता है उदाहरणार्थ इंग्लैंड में धर्म राष्ट्रीय नीति का केवल एक अंश है इंग्लिश चर्च शाही घराने की एक चीज है और इसीलिए उनकी चाहे उसमें श्रद्धा भक्ति हो अथवा नहीं वे उसके सहायक सदैव बने रहेंगे क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि वह उनका चर्च है और प्रत्येक सभ्य पुरुष तथा महिला से यही आशा की जाती है कि वह उसी चर्च का एक सदस्य बनकर रहे और वही मानव सभ्यता का चिन्ह है इसी प्रकार अन्य देशों में भी एक एक प्रबल राष्ट्रीय शक्ति होती है यह शक्ति या तो जबरदस्त राजनीति के रूप में दिखाई देती है अथवा किसी बौद्धिक खोज के रूप में इसी प्रकार कहीं या तो वह सैन्यवाद के रूप में दिखाई देती है अथवा वाणिज्यवाद के रूप में कह सकते हैं कि उन्हें क्षेत्रों में राष्ट्र का हृदय स्थित रहता है और इस प्रकार धर्म तो उस राष्ट्र की अन्य बहुत सी चीज़ों में से केवल एक ऊपरी सजावट की चीज रह जाती है पर भारतवर्ष में धर्म ही राष्ट्र के हृदय का मर्म स्थल है इसी को राष्ट्र की ऋण कह लो अथवा वह नींव समझो जिसके ऊपर राष्ट्र रूपी इमारत खड़ी है इस देश में राजनीति बल यहाँ तक कि बुद्धि विकास की बुद्धि विकास भी गौर समझे जाते हैं भारत में धर्म को सर्वोपरि समझा जाता है मैंने यह बात सैकड़ों बार सुनी है कि भारतीय जनता साधारण जानकारी की बातों से भी अभिज्ञ नहीं है और यह बात सचमुच ठीक भी है जब मैं कोलंबो में उतरा तो मुझे यह पता चला कि वहाँ किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि यूरोप में कैसी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है वहाँ क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं मंत्रिमंडल की कैसी हार हो रही है आदि आदि एक भी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं था कि समाजवाद अराजकतावाद आदि शब्दों का अथवा यूरोप के राजनीतिक वातावरण में अमूक परिवर्तन का क्या अर्थ है परंतु दूसरी ओर यदि तुम लंका के ही लोगों को ले लो तो वहाँ के प्रत्येक स्त्री पुरुष तथा बच्चे बच्चे को मालूम था कि उनके देश में एक भारतीय सन्यासी आया है जो शिकागो की धर्म महासभा में भाग लेने के लिए भेजा गया था तथा जिसने वहाँ अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की इससे सिद्ध होता है कि उस देश के लोग जहाँ तक ऐसी सूचना से संबंध है जो उनके मतलब की है अथवा जिसके जिससे उनके दैनिक जीवन का ताल्लुक है उससे वे जरूर अवगत हैं तथा उसे जानने की इच्छा रखते हैं राजनीति तथा उस प्रकार की अन्य बातें भारतीय जीवन के अत्यावश्यक विषय कभी नहीं रहे हैं परंतु धर्म एवं आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मुख्य आधार रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय जीवन निर्भर रहा है तथा फला है और इतना ही नहीं भविष्य में भी इसे इसी पर निर्भर रहना है